जुड़ी

नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं जीवन कौशल कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं पिछली बार हमने कुछ मशीन लर्निंग की बातें की थी और आज हम लोग बातें करेंगे उससे ही थोड़ा सा अपग्रेड वर्शन डाटा साइंटिस्ट के बारे में जी हाँ साथियों करियर इन डाटा साइंटिस्ट आज का हमारा विषय है आज की डिजिटल दुनिया में डाटा को

बहुत ही अच्छी तरह से देखा जाता है हर सेकंड मोबाइल सोशल मीडिया हो इंटरनेट हो एप्लीकेशन हो मशीनें हो या सेंसर के माध्यम से भारी मात्रा में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इस डेटा को समझ समझकर व्यवसाय सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा और लगभग हर उद्योग बेहतर निर्णय ले रहे हैं और इसे प्रोसेसिंग का नया तरीका होता है इस डाटा को प्रोसेस करने का

उसको कहते हैं डाटा साइंटिस्ट जी हाँ और ये डाटा साइंटिस्ट करता क्या है वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे और इनका काम ही ये होता है कि वो जो गणितज्ञ है या संज्ञा की है प्रोग्रामर है बिजनेस समझ को मिलाकर डाटा का एक विश्लेषण करता है जिससे भविष्य की भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं और बड़े स्तर पर बदलाव ला सकते हैं

तो ये है सार में डाटा साइंटिस्ट क्या है तो चलिए क्या करता है ये थोड़ी देर में जानते हैं आप सुन रहे हैं वन पर जीवन कौशल कार्यक्रम मेरे साथ यानी आरजे रमेश के साथ सुनते रहो मुस्कराते रहो

शिव बाबा के

करता है

नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ आज हम लोग बातें करने वाले हैं डाटा साइंटिस्ट के बारे में डेटा वैज्ञानिक जिसको कहा जाता है एक वैज्ञानिक जो डाटा साइंटिस्ट है उनकी रोज़मर्रा की जो जिम्मेवार है क्या करता है इस पर बात करते हैं सबसे पहला तो ये है कि उनको जो भी डाटा मिल रहा है जहाँ से भी मिल रहा है उसको एक जगह पर स्टोर करके रखना कलेक्ट करके रखना

जैसे विभिन्न सूत्रों से जैसे अलग अलग जैसे डाटा बेस होते हैं एपीआई है वेबसाइट है मशीनें हैं क्लाउड है ये सारे जगह से डाटा इकट्ठा करना दूसरा होता है डाटा साफ़ करना डाटा क्लीनिंग कच्चे डाटा को त्रुटि मुक्त सुसंगठित और विश्लेषण योग्य बनाना जो चीज़ें मिक्स पड़ी हुई उसको

एक तरह से कह सकते हैं हम लोग तो जैसे घर के अंदर कूड़ा कचरा होता है तो उसको जब हम लोग दिवाली में साफ़ करते हैं तो क्लीन करके फिर से उसको सही करके सही जगह पर रखते हैं कई बार चीज़ें यूज़ करते करते इधर उधर हो जाता है मिक्स हो जाता है तो ऐसे में डेटा क्लीनिंग करके उन्हें त्रुटि मुक्त करके विश्लेषण योग्य बनाया जाता है तीसरी बात आती है एनलाइसिस यानी विश्लेषण करना

अब देखना है कि कोई डाटा उनके पास आ गया कोई गीत आ गया कोई स्क्रिप्ट आ गया कोई इमेज आ गया कोई कुछ कंटेंट आ गया कोई कुछ मैकेज़म वाली कुछ चीज़ें उसके बारे में लिखा हुआ आया तो ऐसे पैटर्न क्या है ट्रेंड क्या है इसकी बारे में जानकारी इकट्ठा करना उसके बारे में सोचना कि ये कौन जगह पर किस पैटर्न वाला चीज़ें हैं फिर आता है चौथा जहाँ पर मॉडल बनाना यानी मशीन लर्निंग मॉडल

भविष्यवाणी करने वाले मॉडल तैयार करना पांचवी बात आती है विजुअलाइजेशन डेटा को चार्ट ग्राफ डैशबोर्ड के रूप में आसान तरीके से दिखाना छठवी बात आती है बिजनेस टीम को सुझाव देना डेटा आधारित निर्णयों से कंपनी की रणनीति तय करना तो साथियों समझ गए होंगे हमारे विद्या विद्यार्थी मित्र कि डाटा साइंटिस्ट करता क्या है <laughs>

कई बार होता है कि हमें पता भी होता है लेकिन विस्तार से जब हम सुनते हैं तो समझ में आता है इस क्षेत्र में जो आपको स्किल्स चाहिए करना अलग बात है लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब तक आपके पास वो स्किल नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर सकते जैसे समझो मुझे मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं लेकिन मुझे वीडियो एडिटिंग का नॉलेज नहीं होगा तो मेरे पास वीडियोज़ होके भी फ़ायदा क्या है ना

तो हमें वीडियो एडिटिंग अगर नॉलेज होता है स्किल है मेरे पास वो वो कला है कि मुझे किसी भी चीज़ को वीडियोस को एडिट करना आता है कट करना है पेश करना है या उसको कुछ चेंज करना है उसका कलर इफ़ेक्ट देना है इसमें वॉइस डालना है ये सारी चीज़ें मेरे कोप्शन में है तो मैं किसी भी तरह के कोई भी वीडियो कलेक्शन जो है मेरे लिए वो आवश्यक हो जाता है और मैं उसे एक अच्छा जो है प्रोडक्ट बना के मार्केट में रख सकता हूँ

तो इसी तरह डाटा साइंटिस्ट को भी कलेक्शन तो हो गया डाटा लेकिन उसको कैसे यूज़ करना ये कौशल है अब आती है यहाँ पर कौशल की बात में सबसे पहला आता है गणित और संख्या की प्रोबेबिलिटी लीनियर अल्जरा कलकुलस और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की गहरी समझ दूसरी बात आती है प्रोग्रामिंग की अधिकतर पाइथन या आर का उपयोग होता है

आयतान में पंडास numpy, scikit-learn, ट्रांसफर फ्लो आदि लाइब्रेरी ज़रूरी है और तीसरी बात आती है डेटा विजुअलाइजेशन जिसमें आपको अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे Power BI, Tableau, Matplotlib, मैट नॉट लिब शी बा और चौथी बात आती है मशीन लर्निंग यहाँ पर क्लासीफिकेशन

रिग्रेशन क्लस्टरिंग एनएलपी, डीप लर्निंग जैसे तकनीक। टेक्निक पाँचवीं बात आती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेटा से उपयोग निष्कर्ष निकालना और बिजनेस को समझना तो ये सारा स्किल है जो आपको एक डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम करना हो तो इनको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है तो साथियों समझ गए होंगे कुछ

टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपके कभी कभी समझ से बाहर भी हो सकते हैं लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है लेकिन इतना समझ लें कि ये ये चीज़ें इस फील्ड में आती हैं ये कौशल ज़रूरी है ये आपके समझ में होना चाहिए तो आप इस पर उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे काम करना शुरू करेंगे है ना तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो वन पर जीवन कौशल कार्यक्रम को

सुनते रहो मुस्कते रहो मेरा शिव पापाया जलवा दिखा

रे बिस्ने हमें में डूबे हुए हैं। लगन लगी

नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों आप हाँ सभी का फिर एक बार स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आज हम लोग तो बातें कर रहे हैं डेटा वैज्ञानिक के बारे में और क्या कौशल चाहिए वो हमने आपको बता दिया क्या स्किल्स चाहिए वो हमने आपको बता दिया अब बात करते हैं डेटा वैज्ञानिक कहाँ काम करते हैं है, है ना आप सोच रहे होंगे कि चलिए हमने सीखा समझा पढ़ लिया लेकिन अब हमें काम किस जगह पर करना है तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक डाटा साइंटिस्ट काम करता है

और लगभग इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है जैसे कि आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कम्पनियाँ दूसरा है ई कामर्स कम्पनियाँ ई कामर्स में आता है यह बिजनेस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है तो आपको तो पता ही है अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ ई कामर्स में आती हैं और ये ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देती है

यहाँ पर भी एक डाटा साइंटिस्ट का बहुत ज़रूरत होती है तीसरा है बैंकिंग सेक्टर में और वित्तीय संस्थान में जो फाइनेंस का काम करते हैं लोन देते हैं लोन रीपे करते हैं ऐसे संस्थान में भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पर भी डाटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है और आता है स्वास्थ्य और मेडिकल रिसर्च में जहाँ पर मरीजों का बीमारियों पर रिसर्च हो

या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात हो तो वहाँ पर भी एक डाटा जो है कलेक्ट करना होता है अगर आपके पास डाटा हो किसी व्यक्ति का और वो बीमार हो जाता है मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास हो उनकी तो आप आसानी से कम टाइम में उसको अच्छी सजाव दे सकते हैं तो यहाँ पर भी डाटा साइंटिस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और डाटा साइंटिस्ट के आधार पर भी आजकल जो है ए मॉडल जोड़ कर,

बहुत अच्छी सटीक दवाइयों का भी या फिर इसमें ऑपरेशंस का या फिर कोई भी जो सलूशन है वो इसमें से निकलता है फिर आता है सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर भी आपका बहुत ज़रूरी है और ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पर भी काम आते हैं एजुकेशन सेक्टर और रिसर्च संस्थान में भी आपका बहुत ज़्यादा डाटा साइंटिस्ट का वर्कआउट होता है

तो विश्व भर में ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला करियर है साथियों और आने वाले 20-30 सालों में इसकी मांग बढ़ती रहेगी बढ़ती जा रही है तो एक रोड मैप की बात मैं करूं तो एक डाटा वैज्ञानिक को साइंटिस्ट का जो मार्ग है वो सबसे पहला स्टेप आता है आपको किसी भी फील्ड बी में बीटेक में एम में या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी

दूसरा आता है स्किल डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं जैसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप वाले वहाँ पर आपको समय तक अपना समय दें इससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा तीसरा स्टेप आता है प्रोजेक्ट्स ले लीजिए शुरुआत में छोटे प्रोडक्ट्स ले लीजिए मशीन लर्निंग का ले लीजिए डाटा अनालस का ले लीजिए एन ले लीजिए डीप लर्निंग वाला ले लीजिए तो ये प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे काम करके आप बड़ा काम करने के लिए सक्षम होते हैं

चौथी बात आती है प्रोटफोलियो और गिट हाँ। अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन साझा करने का आपको तरीका आना चाहिए पांचवी बात आती है इंटर्नशिप या जॉब शुरू करें एंट्री लेवल जॉब जैसे कि डाटा एनालिटिक बिजनेस एनालिटिक एमएल इंजीनियरिंग जूनियर डाटा साइंटिस्ट इन सभी के साथ जुड़कर आप अपना काम शुरू कर सकते तो चलिए मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी हमने दी है

और आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 1.07.8 जीरो सुनते रहो एट एफ एम सुनते रहो शिव बाबा तेरी

याद बहुत निरा मेरे बाबा तेरी याद

नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात कर रहे थे हम लोग करियर ऑप्शन के बारे में खासकर के डाटा वैज्ञानिक के बारे में डाटा साइंटिस्ट के बारे में तो आइए एक बहुत ही सुंदर आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक डाटा साइंटिस्ट की एक आरव नाम का व्यक्ति था बिहार में बिहार के एक छोटे से गाँव में रहता था गाँव में इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता था उस समय लेकिन

और की जिज्ञासा बहुत थी स्कूल में वह गणित में बहुत तेज था इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद उसे पता चला कि दुनिया डेटा से चल रही है <laughs> कॉलेज की दिनों में उसने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से घंटों बैठकर पाइथन, पाइथॉन स्टैटिस्टिक और मशीन लर्निंग सीखी उसके पास महंगा लैपटॉप भी नहीं था लेकिन उसने साधारण मशीन में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था

उसने एक मॉडल बनाया जो बारिश की भविष्यवाणी कर सकता था ये प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कुछ महीने बाद उसे गूगल से इंटरव्यू कॉल आया इंटरव्यू में औरव ने छोटे लेकिन असरदार प्रोजेक्ट देखकर टीम प्रभावित हुई आज औरव गूगल में डाटा साइंटिस्ट है और अपने गांव के छात्रों को ऑनलाइन मुफ्त क्लास देता है

आप समझ रहे होंगे कि उनकी कहानी ये बताती है कि डाटा साइंटिस्ट प्रतिभा और मेहनत का खेल है संसाधनों का नहीं है तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलता है साथियों अगर आप तो की जिज्ञासा पढ़ाई में है कुछ गहरा समझ के साथ आप पढ़ाई करते हैं विश्लेषण के साथ पढ़ाई करते हैं रिसर्च मोड पर आप पढ़ाई करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ऐसे ही

इस तरह की सोच लेकर अगर आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो डाटा साइंटिस्ट बनना बहुत आसान आपके लिए होगा जैसे आर ओ के लिए हुआ तो आइए इससे जुड़ी हुई एक और सुंदर कहानी मैं आपको बताता हूँ आदिति की आदिति की जीवन यात्रा भी बड़ी मुश्किल थी आदिति शादी के बाद मुंबई में एक गृहिणी बनकर गई थी दिन का अधिकांश समय घर के कामों में निकल जाता था लेकिन उन्हें

नई टेक्निक सीखने का बड़ा शौक था उनके पति ने उन्हें डाटा साइंटिस्ट का एक ऑनलाइन कोर्स करने की सलाह दी आदिति ने रोज़ सिर्फ तीन घंटे निकालकर सीखना शुरू किया और वो पाइथन से लेकर मशीन लर्निंग तक सब सीख गई उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम जो नेटफ्लिक्स की तरह फिल्में सुझाता रहता है

ये प्रोजेक्ट देखकर एक स्टार्टअप ने उन्हें इंटर्नशिप का मौका दिया कुछ महीनों के भीतर अदिति एक फुल टाइम डेटा साइंटिस्ट बन गए आज अदिति महिलाओं के लिए एआई सीखने सिखाने के ऑनलाइन कार्यक्रम चलाती हैं उनकी कहानी बताती है कि सीखने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है उम्र स्थिति या जिम्मेवार बाधा नहीं बनती है तो इसलिए मैंने कहा कि अदिति की कहानी बिल्कुल अलग है

और हम सब के लिए प्रेरणा प्रेरणादायी क्योंकि हम भी अपने काम से फुर्सत हो तो हम बस मोबाइल में लग जाते हैं लेकिन कुछ सीखने का मन कभी नहीं बनाते हैं। तो आज से आप मोबाइल के बजाय आपको सीखने का मन बनाइए और मोबाइल से ही सीखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए है ना तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुन रहे हैं रिजुमा वन वन पर

जी हाँ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और सुनते रहो मुस्कराते रहो

रेडियो मधुबन के साथ ट्यूनिंग करें और बनिए सफलता के असली हीरो हर शनिवार सिर्फ सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ

कि आपकी सफलता हमारा मिशन है। नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंचे हैं कार्यक्रम सुन रहे हैं हम करियर ऑप्शन जीवन को और आज हमने बात की डाटा साइंटिस्ट के बारे में कहानियां मुझे बड़ी अच्छी लगी आशा करूँगा कि आपको भी उनसे मोटिवेशन मिला होगा खास करके अदिति की कहानी

तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और डाटा साइंटिस्ट का भविष्य को अगर देखें तो ये एआई रोबोटिक और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डाटा साइंटिस्ट की मांग कई गुना बढ़ गई है साथ ही दो हज़ार तक दुनिया में एक करोड़ से ज़्यादा डाटा प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है भारत में भी ये पाँच उच्च वेतन वाले करियर में गिना जाता है और साथ ही साथ

डाटा साइंटिस्ट का करियर केवल तकनीकी ज्ञान का ज्ञान पर आधारित नहीं है बल्कि रचनात्मक भी है समस्या समाधान भी है और भविष्य को समझने की क्षमता पर भी टिका हुआ है अगर आप गणित कंप्यूटर और विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो ये करियर आपके लिए गोल्डन आंसर है आरो और आदिति जैसे अनगिनित उदाहरण साबित कर सकते हैं कि सही दिशा अभ्यास और निरंतर मेहनत से

कोई भी व्यक्ति दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली करियर में सफलता हासिल कर सकता है तो साथियों मैं चाहूँगा कि आप भी घर बैठे इन चीज़ों को सीख सकते हैं जैसे आदित्य ने सीखा और आप उस तरीके से सीखें ताकि आपको थोड़ा सा गहराई से समझे और आराम से टाइम ले तो आप भी एक अच्छा डाइटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप्ट भी

बहुत सारे जगह पे आप जो है आ, काम कर सकते हैं ग्रहणी हो तो ग्रहणियों के लिए शायद आप डाटा साइंटिस्ट कलेक्शन कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट कीजिए जहाँ से आपको जो है आसानी से कुछ चीज़ें प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिल सके खाना बनाने में हेल्प मिल सके या घर की सजावट में हेल्प मिल सके तो ये भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन उस गहराई से आप सोच के देखिएगा तो चलिए आप सभी को

बहुत ही सुंदर करियर के बारे में हमने बताया डाटा साइंटिस्ट का तो फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और विद्यार्थी मित्रों को भी बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं चलिए फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए एपिसोड में एक नए विषय को लेकर तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो माते रहो